में अभी तक अध्याय के ऊपर विचार किया भी कियागुण उपासक का वह लक्षण बता दिया तो भी संक्षेप से हम लोगों ने विचार किया आगे हम लोग विचार करेंगे सोलहवा क्योंकि तेरहवा अध्याय आदरणीय मंडलेश्वर जी महाराज ने प्रारंभ किया था यदि निष्ठा दक्षा ले गए थे उसे कोई आगे बढ़ा रहे चौदह और पंद्रह भी करेंगे इसलिए हम लोग सोलह से विचार आते सोलहवा अध्याय सोलहवा अध्याय है उसका संबंध है नब्वे अध्याय के साथ। जैसा दसवाध्याय था दसवा उसका संबंध था सातवाध्याय तो यहाँ नब्वे अध्याय में दो प्रकृति बता दी दो संपत्ति बता दिया था वहाँ नवे है कि बारहवें विष्णु और तेरहवें विष्णु में <coughs> तो वहाँ बारहवें श्लोक में बता दिया था राक्षसी मासुरी चकृति मोहिनी तो ये अर्जुन वहाँ राक्षसी आसुरी और मोहिनी ऐसी प्रकृति है, और दूसरे है, बारता, दैवी जो है तो दैवी करते हैं एक दैवी प्रकृति है और दूसरे एक आसुरी प्रकृति उसको राक्षसी कही अथवा मोहिनी न पीछे नब्बे अध्याय में सूत्र रूप से बताया था भगवान ने अभी उसी को ही यहां विस्तार पूर्वक बता रहे सोलहवे अध्याय सूत्र रूप से बताए हुए दो प्रकृति है, तवा उसको है। और उसको संपत्ति भी कहा जाता है दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति तो संपत्ति क्यों कहा दिया लोक में संपत्ति कहा धन को वित्त को उसको संपत्ति क्यों कहा दैवी संपत्ति का मतलब देव का मतलब है ज्योतनादिदी देवा आत्मा उस आत्मा को प्राप्त करने के इस साधन है यह लक्षण है इसे आप आत्मा को खरीद कर सकते जैसे आपके पास यदि संपत्ति है धन है आप किसी वस्तु को खरीद कर सकते इसलिए यहां आत्मा को खरीद करना खरीद करने का मतलब ये नहीं जानना अनुभव करना यही खरीद करना तो आत्मा को जानने का ये साधन है इसलिए उसको दैवी संपत्ति आत्मा संबंधी संपत्ति और दूसरे एक आसुरी संपत्ति आसुरी का मतलब है माया और माया का जो कार्य है ये सब आसुरी संपत्ति तो संसार को भोगानी को प्राप्त करने वाली जो संपत्ति है स्थूल शरीर के लिए ही सुख देने के लिए जो संपत्ति है वो आसुरी संपत्ति अथवा आंसू कहते हैं प्राण प्राण का उपलक्षण है तो इंद्रियों के सुख के लिए मानते हैं लोग इसलिए आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति यहां बताएंगे विस्तार सोलहवें अध्याय में पहले उच्चरण सोलह अध्याय उच्चरण भ सत्वशुक्ति ज्ञान व्यवस्थि दवाध्याप आजव अंस शांतिर पैशुन दया भूतेषु लोलुम पार्धव प्रेरचापल तेजाक्ष शौच मत्रो नातिमानिता क्रोध पारुष्यम्ञाजाश्च दैवी मता आशुचा संपदम दैवीजाषी दैवी पांडवा ृणु प्रवृत्तिवृत्ति जनाना जनारा सुरा शिचारो न विद्यते सकु विद्यम प्रतिष्ठा जगदनेसो कर्माणा ृष्टिमुद्रभवंजुग्र जगदि काम आश्रित दुष्पूर दंबमदी मोहावर्तुचि निचिताश श काम लब्धा हे काोगाजयादम्धंपे मनोरथम भ्युन असोमया हता शत्रो हनिष्यपरानि ईश्वर भोगे सिंब बलवान् याचे दाया मोहिता अनेक चिंत ओह ृत प्रसाग पतंत नरकु चौत्संभाब्धा घनमदाता चंदे नाम यज्ञस्ते दि पूर्वक अहंगारम बलम दर्पम काम चंसृता आ शता क्रोरा संसार क्षिपम्रशुभासुविषु गुरीम योनिमापन्ना जन्म जन्मे माप्य कौंते तमा गतिदम नरक शनमत्मना तस्तुक्त कौंय चारत्यात्मना सेया। सेया। ततो याति शास्त्री वजाकार न सीधिम ववाप शास्त्र प्रमाण ते कार्यावस्थित ज्ञावा शास्त्रो कर्म कर्तर्शि श्रीमदीता उपनष ब्रह्म विद्यासंवादे दिवस तो षोडोध्याणमस्तो सोलहवें अध्याय में दो संपर्क को बता रहे हैं जाता दो प्रगति परमात्मा के ओर जाने वाला है, परमात्मा को जो प्राप्त करना चाहता है उसका लक्षण तो परमात्मा को प्राप्त करने वाला परमात्मा को प्राप्त करने के जो स्वरूप है उसको कहते हैं दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ पुरुष और केवल संसार और संसार के जो भोग है उसको ही जो प्राप्त करना चाहता है उस पुरुष का लक्षण है आसुरी संपत्ति इसलिए हम भगवान भाले दैवी संपत्ति बताई ये तीन स्लोगों की पहला दूसरा और तीसरे श्लोक में दैवी संपत्ति है तो दैवी संपत्ति का अर्थात दैवी संपत्ति को प्राप्त वो पुरुष है उसका यहाँ 26 लक्षण होता है तेसरा तेरहवें अध्याय में ज्ञान का साधन है इस साधन अमान अरंभित अहिंसा सर्वेश और बारहवें अध्याय में बत्तीस वहाँ निर्गुण भक्त का भी लक्षण बताया है अदृष्ट सर्वता मैत्रा कर्ण और यह बता रहे पति को प्राप्त हुआ पुरुष का है तीन श्लोकों के द्वारा छब्बीस लक्षण बताएंगे पहले श्लोक में नौ लक्षण बताएंगे बता सबसे पहले अभयम अभय आभाय का मतलब है निर्भय मनुष्य को भय क्यों होता है सारा जगत भय से कृषि कारण है पहले भी मैंने बताया था श्रुति भी बता रहे द्वितीय मतलब है हमारे अंदर जो अज्ञान है अविवेक है वही भय का कारण है उस अज्ञान के कारण अविवेक के कारण कारण ये मेरा है ये व्यवहार है मेरा शरीर मेरा इंद्रिया इनमें सब सदपूर्ति हो गई जहां मेरा पन आ गया वहावश्यक होने का मतदान होता है ये खो जाएगा ये सदा नहीं रहेगा ये उसके अंदर एक भय होता है तो इसीलिए जो तो भया है द्वित जहा दो है वही भया है में हम अभी साहब आ गया सारे सत्संग छोड़ के भागेंगे तो भागी भागी होता है। स्वप्न में भी भयभीत होते राजा जनक देखे जितना भयभीत हो गया खिचड़ी भी गिर गई हाथ में भी मान रहा था स्वप्न में भी भयभीत होते गाढ़ा निंद्र में कोई भयभीत होते ये नहीं भयनी हो तो रहे वो तो सुधि में गया नहीं ये निश्चय चाहे तो आपके ऊपर से सांप जा रहे बगन में सिंह भी आके बेटा आपको कोई भय नहीं क्यों भय नहीं वहा अपने आप में आप रहा थे तो जहां अज्ञान की विक्षेण शक्ति काम करते वहां भयन होता है अज्ञान में दुषक्ति आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति जागृत में दोनों काम कर रहे हैं आवरण शक्ति का काम है अतत्व बोध तत्व बोध होने नहीं देता है हमारा यथार्थ स्वरूप है उसको बोध होने नहीं देता है और विक्षेप शक्ति का नाम है अन्यता दर्शन भेद करके दिखाना द्वैत दिखाना तो, तो जागृत में दोनों शक्ति आवरण शक्ति रहने से अतत्व तो बोलता तत्व तो बोल नहीं होता है और विक्षेप शक्ति रहने के कारण भेद दर्शन हो रहे हैं स्वप्न में भी दोनों हैं। आवरण शक्ति है और विक्षेप शक्ति भी काम करता है तो सुषुक्ति में आप जाते हैं वहां विक्षेप नहीं रहता है आवरण शक्ति काम नहीं करती है विक्षेप शक्ति काम नहीं करती इसलिए वहां भेद दर्शन नहीं वहां केवल आवरण शक्ति काम कर रही इसलिए वहा तत्वबोध नहीं हो रहे तो कहने का तात्पर्य है अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति है वही क्या है भेद दर्शन का कारण है केवल अज्ञान है द्वैत का कारण नहीं अज्ञान के आवरण शक्ति सुश्रुद्धि में भी है कहाँ द्वैत तो है वहाँ वहाँ भी अज्ञान है किन्तु अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति है रजोगुण की वो भेद है वो भय का कारण तो इसलिए हम बता रहे ये अभयम अभयम तभी हो सकते हैं वो अज्ञान को प्रकाशित करने वाला तत्वमयी विचार कर लीजिए थोड़ा आप अज्ञान को देख रहे आप अज्ञान का प्रकाश है किंतु बोल रहे मई अज्ञान बस यहां से खेत निकल गया अज्ञान का दृष्टव होने पर भी मैं अज्ञाने कहा उसके बाद जीव में सात अवस्था आ गई अज्ञान है आवरण है विक्षेप है परोक्ष ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान है अत्यंतिवृत्ति परमानंद की प्राप्ति सात के हैं केवल मैं अज्ञानी से बता रहे सांसे निर्भय ये प्रथम है दूसरा है, है। सत्व सत्वसंशुद्धि दूसरा लक्षण है किसका अर्थात दैवी प्राप्त हुआ पुरुष इन लक्षणों के द्वारा हम अपने को परीक्षा कर सकते हैं हमारे अंदर दोन सी संपत्ति है तो। इनमें कितना लक्षण हमारे अंदर घट रहे हैं लेकिन शास्त्र केवल सुनने के लिए नहीं वेदांत है मनोरंजन नहीं मनोभंजन करता है बाकी जितने भी शास्त्र है वो मनोरंजन है नाच है बोझ है मनोरंजन मनोरंजन जो है वो क्षण के लिए जब तक हमारा मन भंजन ना हो मन भंजन का मतलब मन की वृत्ति इतनी भी वृत्ति बन रहे केवल वेदांत शास्त्र ही कर सकता तो इसलिए हम बता रहे सत्व संशु सत्वम अंत उस अंतकर्ण की शुद्धि पवित्रता निर्मलता प्रातकालीन कहानीता जब तक हमारा अंतकर्ण माकन के समान अत्यंत निर्मल कोमल ना हो वे पुष्प है उसमें जागे नहीं चिपक सकते इसलिए बता रहे हैं दैवी संपत्ति में सत्व संशु भगवान बादशाह ये बता रहे अंतकर्ण के शुद्ध होने से क्या होगा संव्यवहार व्यवहार में दूसरे के साथ ठगाई है छल कपट है छूट है अवरों को छोड़ करके निर्मल व्यवहार करता है ना उसके अंदर ठगा, ठगोपन है छल है कपट है धूर्दा है वंचकथा है सारे रही निर्मल पवित्र बच्चे सर्वत इसी का नाम है सर्व संशु ये मुख्य साधन है दैवी संपत्ति। तो ये हो गया दूसरा तीसरा बता रहे ज्ञान योग व्यवस्थिति नोट करते बिजाई हितों की साधन में प्रधान हम लोगों को होना ही चाहिए प्रज्ञान तो ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान और योग में निरंतर स्थिति रहना प्रज्ञान तो किसको कहते हैं योग किसको कहते हैं चिड़िया का नाम ज्ञान किस है किसको योग कहते हैं भगवान भाष्यकाल बता रहे ज्ञान का अर्थ कर रहे शास्त्रता आचार्यता चा आत्मादि पदार्था नाम अवगम शास्त्र से और आचार्य से जो कि एक नहीं बता रहे केवल शास्त्र से भी नहीं होगा शास्त्र विशाल एक सागर है उस सागर में गोता लगाकर हम जल नहीं पी सकते खारा है सागर का जल है सूर्य के मुख से बादल बनकर जब धरती में आने पर ही हम पान कर सकते वैसे ही जो शास्त्रो सागर है गुरु के मुख में जाकर जो आने से ही वो तो फलदायक है ऐसा हम नहीं कर यदि गुरु ही बता रहे हैं शास्त्र अध्ययन किया तभी भी नहीं होगा इसलिए दो तो बता दिया शास्त्र और आचार्य उन आचार्यादि से आत्मादि पदार्थों को जानना इसी का नाम है ज्ञान परोक्ष ज्ञान केवल शास्त्र से भी नहीं केवल गुरु से नहीं शास्त्र सम्मत गुरु के द्वारा आत्मतत्व ज्ञान को सुनना ये ज्ञान है तो योग किसको कहते हैं तो बता रहे हैं, इंद्रिया आदिहारे का अर्थात हमारे जो इंद्रिया है इंद्रिया आदिओं को निग्रह करके किससे जो अपने अपने जो पदार्थ है विषय है उन विषयों के ओर जाने वाले इंद्रियों को निग्रह से प्राप्त हुआ एकाग्रता के द्वारा अपने आत्मा में प्रत्यक्ष का अनुभव कर लेना इसी का नाम योग अथवा सारे इंद्रियों को निग्रह करके मन को भी स्थिर करके उस मन को परमात्मा में जोड़ना यह योग इसी का नाम है ज्ञान योग व्यवस्थिति ये दोनों में भी स्थित होना चाहिए देवी सम्पत्ति है और तो चौथी बता रहे दानम दान का अर्थ कर रहे यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार जो मंगता है याचक है उसको दे भूखा है उसके लिए अन्न प्यासा है उसके लिए जल जैसा हमारे सामर्थ्य है उसके अनुसार तो ये ही दैवी संबंधी इसलिए बता रहे हैं यथाशक्ति संविभाग अन्नादि अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नादि वस्तुओं का विभाग करना पहले में एक बार बताया दान और दक्षिणा दोनों में अंतर है यज्ञ के अंदर जो ऋत्विक पंडित है उनको दिया जाता है दक्षिणा तो देखिए महात्मा को भंडारे में क्या दिया जाता है दान दिया जाता है क्या दक्षिणा दान नहीं दक्षिणा दिया जाती है दान थोड़ा बोलते दक्षिण देहा बोलते क्योंकि अहम वैश्वा नो भूतवा प्राणीनाम देहा यज्ञ हो रहे हो जहाँ यज्ञ होता है वहीं दक्षिणा होती आप है अब जो भोजन खिला रहे हैं ना महात्मा वैश्वा रहे वहाँ रुपि दे यज्ञ कर रहे इसलिए वहाँ दक्षिणा होती है दान नहीं बोलते और जो भारत है उनको दिया जाता है दान है तो इसलिए बोलता है और शास्त्र में कहा दिया है हमारा हाथ का पोषण कंगन नहीं है दाने न पाने नु कंगण न हाथ की शोभा कोई सोने का कंगन महीने से नहीं दान से शोभा पाना है स्नान न शु शान शुद्धि न चंदन शरीर में आप खूब चंदन लगा दिया पवित्रता नहीं होगा पवित्रता स्नान से होती है मानेन तृप्ति न पूजन नृप्ति आपकी सन्मान से होता है भोजन से नहीं वो दस दिया उपेक्षा किया भोजन पूर्व दिया तृप्त नहीं होगा सन्मान ज्ञान न मुक्ति न च केवल आपने वेशभूष धारण किया सजा दिया माला पहन लिया इससे मुक्ति नहीं होगा ज्ञान से मुक्ति होती है इसलिए दान की शोभा है आत्म इसलिए दान है दैवी संपत्ति है उसके बाद दम दम तो आप जानते हैं बाह्य इंद्रिया हमारे जो बाह्य इंद्रिय हैं निरंतर विषयों की ओर जा रहे हैं और हमारी जो ऊर्जा बाहर जा रही है उस ऊर्जा को लगाने के लिए आपको इंद्रियों को संयम करना इसलिए दम बाह्य करण दमश्य और यज्ञ यज्ञ का मतलब दो तो प्रकार कर लेना स्रौत यज्ञ ओ स्मार्त यज्ञ जी बता रहे हैं स्रौत यज्ञ हो गया अग्निहोत्र आदि श्रुति में बताया हुआ जो यज्ञ है उसी नाम है स्रौत यज्ञ स्मृति में प्रतिपादन किया हुआ पांच यज्ञ हैं गृष्टियों के लिए उसको बोलते हैं स्मार्त यज्ञ होमो हो। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयर्पण होमो तो ये दैवज्ञातिथि पाँच यदा सबसे पहले अध्यापन आत्माशेक शास्त्रीय अध्ययन अध्यापन करना है और पितृयस्पुतर्पण तर्पण जो किया जाता है ये पितृयज्ञ माना जाता है क्योंकि पितरों के हम प्रेमी हैं ये दूसरा यज्ञ है होमो दैवा जो हवन करते हैं ये दैव यज्ञ है तीसरा बलि भौतः बलि मतलब गो बली है ईश्वान बलि है पिपीलिका बलि है ये दी जाती है इसको बोलते हैं कूत यज्ञ चौथा यज्ञ और नृयज्ञस्तु अतिथि पूर्ण आए हुए अतिथि अतिथि कहाते बिना बिनातिथि के द्वारा पहले बता के आते वो अतिथि नहीं है ना नतिथि की अतिथि एकाएक जो आते वो अतिथि ना उनका सम्मान करना यज्ञ नृयज्ञ यज्ञ ब्रह्मयज्ञ यज्ञ और यज्ञ भूत यज्ञ पाँच यज्ञ ये यज्ञ भी जो करते हैं है, ये भी दैवी संपत्ति वाला व्यक्ति आश्चुरी कहेंगे अरे बेकार से क्या होगा उपेक्षा करेंगे यज्ञ स्वाध्याय स्वाध्याय का मतलब है अपने अपने शाक के अनुसार वेदादिका अध्ययन करना स्वशाक अवलंब्य अनेक शाका होती है प्रवर होता है गोत्र होता है उस गोत्र के अनुसार वेद की शाखा रहती है काणवशाखा है गौतम शाखा है अथवा भी शाखा उस वेद का अध्ययन कर अथवा आत्मा विषयक शास्त्र का चिंतन करना जैसा कर भी हम कर रहे हैं स्वर्ग देवी दैवी संबंध तब हाँ ये तब वो भिन्न भिन्न प्रकार का भी उत्तम है आगे बताएंगे शरीर आदि को तपाना ये शरीर है सबसे धोखा देने वाला है प्रमाद का कारण है इसी शरीर से हम परमात्मा तत्व नारायण को भी प्राप्त यदि शरीर को हम संयम नहीं दिया परमात्मा छोड़ दिया वो तरक की ओर दिया जाएगा इसलिए शरीर की नियारियों को संयमन करना है ये तप है और नव साल का बता दिया इसमें आर चम आर चब भाव सरल भाव बिल्कुल सरल था अत्यंत सरल था क्योंकि भगवान है उनके सामने ही प्रकट होता है या सरल है। जैसा वाल्मीकि रामायण में आता है राम और लक्ष्मण किस किंदगी और जा रहे थे सुग्रीव ने देखा कि दो आ रहे ऋषि कुमार जैसा किन्तु खे में धनुष ये हमारे शत्रु तो नहीं है वाली ने किसी भेजा तो नहीं जो पहले से डरा हुआ व्यक्ति है उसको समशे होता है हनुमान जी से कहा जाओ हनुमान जी उनको परीक्षा करके आओ ये कौन है करके हनुमान जी वहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते ऐसा संस्कृत में बात करते हिंदू भेजी ग्राह्मण को ऐसा बात करते है बड़े बड़े पंडित भी वहाँ चलाते <coughs> तो बाद में पहचान करते हैं तो मेरे आराध्य है राम है तभी हनुमान जी कहते भगवान मैं तो अल्पज्ञ हूँ आपको सर्वज्ञ है मैंने तो आपको पहचाना कि तो नहीं किंतु आपने क्यों नहीं पहचाना तो राम जी वहाँ उत्तर देते हनुमान जी आपकी जो इतनी जो वुष्य है विद्वत्ता है वाणी है उसके द्वारा मैं पूछ हनुमान है अथवा कोई दूसरा है तो को तो तो कहने का तात्पर्य सरल अधार जितना सरलता ने उतना यह भगवान को इसलिए आर्च यहाँ तक नौ बता दिया आगे देखिए दूसरे श्लोक में अहिंसा अहिंसा को लेकर भी पहले बताया था तीन प्रकार की हिंसा होती बताया कृता कारिता अनुमोदिता स्वयं किया हुआ दूसरे के द्वारा करवाया थवा अनुबोधा तीन प्रकार की हिंसा वो भी लोभ के द्वारा क्रोध से मोह से पीछे बता रहा था अथवा वाणी से होने वाली हिंसा शरीर से मन से सारी हिंसा से रहे अहिंसा ये दैवी संपत्ति सत्यम ग्यारह सत्य बोलना सत्य का मतलब है अप्रियता और से रहे दोनों होना चाहिए असत्य भी नहीं होना चाहिए अप्रिय भी नहीं होना चाहिए कभी कभी हम सत्य तो बोल जाते हैं तो दूसरे के लिए वो अप्रिय हो जाएगा आपने भी सत्य बोल दिया दूसरे का प्राणी भी जा रहे हैं सत्य नहीं है पाली कहा गया था सत्यम सत्यम सन सत्य इसलिए सत्यम क्रोध अक्रोध का मतलब है किसी के प्रति क्रोध नहीं होना क्रोध क्यों आता है दूसरे अर्थ ने बता दिया चाहे दो कामा उत्साह क्रोधो मनुष्य के अंदर पहले विषयों का चिंतन आता है उसके बाद प्राप्त करने के लिए इच्छा करता है वो होने के बाद प्रवित हो जाता है और इंच में जी विघात आ गया क्रोध में परिणत होता है क्रोध का कारण जब तक हमारी प्रकृति है तब तक क्रोध आता है किसी के मन में आता है ज्ञानी को क्रोध आता है क्या नहीं ऐसा बहुत प्रश्न करते क्योंकि तो ज्ञानी को क्या क्रोध नहीं आएगा उनको भी आता है प्रकृति है। किन्तु ज्ञानी का क्रोध में आता है अज्ञानी का उपासक का ज्ञानी का तीनों का क्रोध आता है जो अज्ञानी है उसका क्रोध है पत्थर में खींचा हुआ लकीर के समान पत्थर में आप लकीर खींचा लंबे समय तक रहेगा उपासक है साधक है उसका क्रोध है बालों में खींचा हुआ लकीर के समान लेकिन बालों में लकीर खींचा कितना हमारा थोड़ा समय देगा ज्यादा नहीं ज्ञानी का क्रोध है जल में खींचा हुआ लकीर के समान बस आ गया चल पड़ा इसलिए हम बता रहे हैं कि क्रोध नहीं होना चाहिए क्रोध विनाश के रोल ले जाता है पुनः उसका तीन भाग्य है क्रोध नहीं आना सबसे उत्तम है यदि क्रोध आ गया उसको अंदर ही बचा दीजिए बाहर आने मत दे दो ये मध्यम है और बाहर जो आता है हाथ से मुंह से सबसे निकालता है ये अधन माना है इसलिए हम बता रहे अक्रोध आ क्रोध रहे यदि आपके अंदर क्रोध आ रहा है, आप दैवी संपत्ति से वंचित हो जाएंगे अक्रोध ग्यारहवा हो गया बारह अहिंसा दस है सत्यम अक्रोध त्याग त्याग का मतलब है संन्यास अर्थात किसी विषय के प्रति आसक्ति नहीं जितना आवश्यक है प्रकार से अपरिग्रह शरीर निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उसे अतिरिक्त नहीं त्याग त्याग बुद्धि त्याद पिछले त्याग है शांति शांति का मतलब है अंतकरण का उपशम शांति भी तीन प्रकार का है उत्तम मध्यमा अधमश्च तीन भेद के हैं उत्तम प्रकार की शांति मध्यम शांति अधम शांति तो इसलिए जो अंतकर्ण की संकल्पादिशय रहे जब तक हमारे अंदर संकल्प विकल्प हो रहे मन में उतल मुतल हो रहे तब तक शांति नहीं रहेगी मन खुरा बात कर रहे ये संकल्प विकल्प से रहित होना ही शांति शांति बना दी उसके बाद अपिषुणम पिशुनता का मतलब है चुबली करना दूसरे के सामने दूसरे का जो दोष दिखाना वो ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा है, है, है कान में जाके दूसरे का दोष हम बताते हैं किंतु अपना दोष हम नहीं देखते तो इसलिए अभय सुनता ये चुनित रही और दया भूतेषु भूतेशु दया सारे प्राणियों के प्रति दया दया का मतलब कृपा करना इसके प्रति करुणा करना सारे और अलोलपत्वम का अलो मतलब इंद्रियों के प्रति जो चांचल्यता है विषयों का संयोग करने के लिए इंद्रियों के अंदर एक उतल पुतल, पुतल होता है जैसा आँख चाहता है कोई सुंदर रूप देखने के कान चाहता है कोई अच्छा शब्द सुने त्वचा चाहते है कोई अच्छा स्पर्श करे इंद्रियों में जो तो उतल पुतल, पुतल है चंचलता है उसे रही मारधवम ये हो गया आपका अटारवा मारधव मार्धव कहते हैं मृदुता अर्थात उसके अंदर कोमलता भाव है क्रूरता भाव नहीं है लेकिन किसी किसी में भयंकर क्रूर होता है व्यक्ति तो क्रूर भी वहां माना जाता है एक बाहर से क्रूर है अंदर से मृद एक अंदर से क्रूर रहता है बाहर से मृदू रहता है किंतु ये अंदर और बाहर दोनों मृदु है उसका अंदर क्रूरता नहीं इसलिए मारना रही रही का मतलब लज्जा लज्जा होनी चाहिए देखिये जहां लज्जा होनी चाहिए वहीं सर्वत्र नहीं यदि कोई कीर्तन हो रहे भजन हो रहे कोई बड़ा शेत आ गया अरे यहाँ तो कीर्तन हो रहे हम क्यों भजन करें इतना बड़ा शेट होकर भजन कर रहे ये लज्जा ठीक नहीं लज्जा वाह होनी चाहिए अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं जो दान दे रहा हूँ वो कम हो रहे इस प्रकार लज्जा उसके बाद विश्वा बता रहे अच्छा फलम विश्वासागर अतः दैवी अचापलम का मतलब है वाणी से हो अथवा अन्य इंद्रेशे हो किसी में चपलता नहीं भगवान बादशाह का ने कहा वाणी से इतना ही बोले जो आवश्यकता है हाथ पैरों से इतना ही क्रिया करे जितना आवश्यकता है उससे अधिक ना करे ये अचापलता होता है उसके बाद और भी बता रहे देखे तेजा तेज तेज का मतलब प्रागल्पल प्रागल प्रागल तेजस्वी अर्थात उसके अंदर एक ऊर्जा लाता है कोई भी भयंकर से शंकर आवृत्ति आने पर जो तो डरता नहीं उसको कहते हैं प्रागल्प और क्षमा क्षमा का अंत भी पहले बता दिया था चाहे तो आपको गाली दे रहे अथवा कुछ भी कर रहे आप दंड देने में समर्थ रहे तो भी उसके प्रति क्षमा कर रहे पहले बताया था द्रौपदी बोले के सात्विक राजसिकता धृति ध्रृति का मतलब है शरीर और इंद्रियों में जो तो थकावट उत्पन्न होने पर उस थकावट को हटाने के लिए अंतरण की वृत्ति है धारण करने ये धृत्य है इसी प्रकार यहाँ धृत्य का मतलब है हमारा जो आराध्य है हमारा इष्ट है हमारा चिंत्य है उसको धारण करना ये धृति शौचम शौचं भी पहले बताया था, पवित्रता बह्या और आभ्या बाहर से शरीर अंदर से मन दोनों अद्रोहा पच्चीस वाणी अद्रोह हाँ मतलब दूसरे को घात करने की इच्छा शत्रु है उसको तो मानना है तो पहुंचाना है तो दूसरे को घात पहुंचाना हानि पहुंचाना हाँ उस इच्छा हाँ का नाम है द्रोह करते उस द्रोह का अभाव अद्रोह हाँ अद्रो हाँ और अंतिम बता रहे छब्बीसवा न अतिमानिता अतिमानिता लेकिन तीन है मानी अमानी और अतिमानी तो माने का मतलब है मुझे कोई माने आपके पास है कुछ नहीं कितु तो मुझे माने उसको माने और अतिमानी अतिमानी कहते हैं मान को भी अतिक्रमण करके जो हमारे पूज्य है माता पिता गुरु लोग वो भी मुझे माने गुरु भी मुझे माने ऐसे लोग भी है ये अतिमानी कहते हैं तो ऐसे जो अतिमानिता है उससे रहित नाति मान्यता अतिमान्यता भी नहीं होना चाहिए तो प्रथम श्लोक से लेकर अभयम से लेकर नादीमानी छप्पी बता दिया ये हे दैवीसंपत्ति ऋषि को ये बता रहे हैं भवंदी संपदं दैवीं अभिजात भारता हे भारता हे अर्जुन दैवी संपदं अभिजात अर्थात दैवी संपत्ति से उत्पन्न हुए पुरुष मतलब उत्पन्न में देवी संपत्ति को लेकर उत्पन्न जो पुरुष है उसके अंदर अभय से लेकर नाती तक लगे छब्बीस दैवी संपत्ति रहती तो यहां तक दैवी संपत्ति बता दिया चौथे में बता रहे थे कि चौतीस लोग में आसुरी संपत्ति बता रहे दम्बो दम्भ दंब का मतलब है धर्म मतलब दिखावट के केवल मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ मैं बहुत बड़ा धर्म ही हूँ करके दम्प है भाष्यकार ने बता रहे धर्म, धर्म ध्वजित्व धर्म ध्वजित दिखाना केवल धर्म का ध्वज धर्म नहीं है ये दम्ब है दर्प दर्प का मतलब है धन है परिवार आदि निमित्त से होने वाला कर्म क्योंकि मेरे पास इतना धन है मेरा बड़ा परिवार है कोई परिवार की कम नहीं मेरा देश में कोई हाई नहीं ये जो गर्व हो रहे इसी का नाम है दर्म इसलिए तम्ब और दर्म में अंतर है धर्म को लेकर जो दिखावटपन है ये है दम्ब और अपना परिवार है धन है उसको देखकर जो गर्व करता है ये हो गया धर्म और अतिमानश्चा अतिमान तो बता दिए अनातिमान बताया था ना कि तो, तीसरे में नाति मान्यता अतिमाने के साथ ना जोड़ेगा तो दैवी सम्पत्ति ना हटाने पर आसुरी सम्पत्ति तीसरे श्लोक में देखिए ही मान्यता नहीं आया तीसरे श्लोक में नातिमानेता ना हटा दीजिए अति मान्यता हो जाएगा ना लगाने पर दैवी सम्पत्ति ना हटाने पर आसूरी संपत्ति मतलब अधिमानिता अधिमानिता का मतलब ये बड़े बड़े गुरु लोग भी है वो भी मुझे माने ऐसी जो जिसके अंदर रहता है जो पूजनीय है गुरु है वो भी मुझे माने ये भाव रहता है उसका अधिमानिता अतिमान्यता यानी अधिमान अतिमान है अभिमान नहीं बोल रहे नहीं नहीं दंबो में? उस में? उस नहीं दम्बो अतिमान है किसमें उसमें अच्छा इसमें अतिमान है अभिमान नहीं भाषागार जी बोले ना अतिमान ले रहे भाषागार अभिमान नहीं भाषागार जी ने भी वहाँ अतिमान होता है हाँ इसमें अति अतिमान है भाषागार ना पूर्वोक्ता पूर्वोत्तम तो पहले जो बताया था इसलिए अतिमान इसमें अतिमान है किसी में हो सकता है पाठांतर अभिमान तो अभिमान भी ये अंत कर दे तो अभिमान का मतलब ये होता है अंदर हमारे जो है विद्या है अथवा जो भी सूक्ष्म वस्तु को लेकर हम गर्व करते उसी का नाम है अभिमान बाह्य वस्तु को लेकर करते हैं दर्पादियों अंदर दर्गीय वस्तु है विद्या है गुण है अथवा जो भी है अंतकरण के धर्म को लेकर जो गर्व करते हैं वो अभिमान होता है बाह्य वस्तुओं को लेकर करते हैं वो दर्व होता है इसलिए यहाँ अतिमान है अभिमान होने पर भी वही है तो अतिमानश्चम क्रोधा क्रोध तो बता दिया तो क्रोध है उसमें आ लगा दीजिए दैवी संपत्ति होगा हटाने पर आसुरी संपत्ति और पारुष्यमें वहाँ पारुष्य मतलब है वचन अत्यंत जो वचन बोलना है ये पारुष्य है ये क्या है आसुरी संपत्ति अज्ञानम् अज्ञान का अर्थ कर भगवान ने का अविवेक ज्ञान मित्य प्रत्यय अर्थात मित कर्तव्य और अकर्तव्य विषय में उल्टा सामने को अकर्तव्य मान रहे और अकर्तव्य को कर्तव्य अकर्तव्यको कर्तव्यपे यह अज्ञान ये बोध है चाभिजातः पार्थ संपदमाधुरी हे पार्थ आधुनिपति को लेकर अभिजात शब्द हुआ पुरुष है उसका ये लक्षण है दम्भ से लेकर अज्ञान पर्यंत है ये असुरी संपत्ति वाला पुरुष का लक्षण इस प्रकार दो प्रकृति कहिए अथवा दो संपत्ति कहिए दैवी संपत्ति अथवा दैवी प्रकृति आसुरी संपत्ति अथवा आसुरी प्रकृति दोनों का लक्षण बता दिया और ऐसा लक्षण वाले दो पुरुषों को भी बता दिया दैवी संपत्ति पुरुष आशुरी संपत्ति पुर। अभी ये दो संपत्तियों का कार्य बतला रहे दैवी संपत्ति वाला क्या कार्य कर सकता आसुरी संपत्ति वाले का कार्य क्या है ये बता रहे पांचवे श्लोक में देखिए दैवी संपत्ति विमोक्षाया जिनके पास ये छब्बीस दैवी संपत्ति है ये जो संसार बंधन से मुक्त करने मतलब संसार ये संसार ही है। इस संसार बंधन बंधन बंधन ही है, ये विमोक्षवृत्ति का ये साधन है तो दैवी संपत्ति भाषा का संसार बंधन आम विमोक्ष किस से संसार बंधन से दैवी संपत्ति विमोक्ष और आसूरी निबंधायासुरी संपत्ति है ये बांध रही निबंधा बोलते तो नियतो बंध निबंध निरंतरे संसार में ही बांधे अर्थात पुनरभि जननम पुनरभ पुनरभि जननी जडरे अर्थात संसार में बांध ऐसा मेरा मत है अर्थात अभिप्राय भगवान मत उतने में अर्जुन के मन में संशय हो गए भगवन आपने तो दैवी संपत्ति वाला पुरुष भी बता दिया लक्षण भी बता दिया आगुरी संपत्ति भी बता दिया मई कैसा हो सकता मैं क्या देवी संपत्ति वाला हूँ अथवा आखरी संपत्ति भगवान कहा रहे माँ शुचा शोक मत करो दैवी संपत अभिजाकोशी पांडवा हे पांडुपुत्र अर्जुन तो दोनों दैवी संपत्ति से उत्पन्न हुए गए उत्पत्ति भी दे के इंद्र से हो गए पूर्व जन्म बेटे के हम लड़का अवता रहे और मेरा मित्र है इसलिए तुम तो दैवी संपत्ति से उत्पन्न आतुरी संपत्ति नहीं है ये बता रहे तो दोनों संपत्ति को बताने के बाद अब ये दो संपत्ति है उनका निरूपण करने के बाद पुनः आसुरी संपत्ति का पुनः विस्तार बता रहे क्योंकि आसुरी संपत्ति को केवल एक श्लोक के द्वारा ही बताया चौथे श्लोक पुनः उसको विस्तार बताने के लिए आ रहे आगे का तो छठवे में देखें देखे दोस्त वहां से अन्वय करके अस्मिन लोके अर्थात इस संसार में दो भूत सर्गो अर्थात भूतों की सृष्टि दो प्रकार की है इस सारे जितने भी प्राणी हैं दो प्रकार से सृष्टि है मतलब एक दैवी संपत्ति को लेकर सृष्टि और दूसरे एक आसुरी संपत्ति को लेकर तो इसलिए भूत सर्ग मतलब प्राणी सर्ग भूतों की सृष्टि दो प्रकार की दो लगवान स्वयं दैवम आसुरे बचा एक दैवा मतलब देवता संपत्ति और दूसरा आसुर आसुरी संबंधी संसार को तो लेकर एक तो दैवी संपत्ति हो गई और दूसरी आसुरी संपत्ति है ऐसा दो दो संपत्तियों से युक्त प्रकार की बता दिया इस में। दैवों होता है अर्जुन। दैवी संपत्ति है पहले तीन श्लोकों के द्वारा छब्बीस लक्षणों से युक्त विस्तार बता दिया आशुरा पार्तनोक किंतु आसुरी संपत्ति केवल छोटे श्लोक में एक में ही बताया संक्षेप से पुनः उस आसुरी संपत्ति को विस्तार पूर्ण तो यहां किसी के मन में जिज्ञासपूर्ण शक्ति होनी भी चाहिए भगवान को केवल दैवी संपत्ति ही बताना चाहिए था आसुरी संपत्ति क्यों बता रहे क्या आवश्यकता दो पदार्थ तो होते हैं एक ग्रहैया दूसरे त्याग किस वस्तु को ग्रहण करना है किस वस्तु को त्यागना है आप उस वस्तु को तभी त्याग सकते हैं त्यागने का वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए तो ये त्यागने के लिए जानकारी होनी चाहिए और एक ग्रहण करने के लिए जानकारी दोनों की जानकारी आवश्यक है नहीं तो जो त्यागने योग्य है उसको ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने योग्य है उसको त्यागेंगे इसलिए दोनों की आवश्यकता है इसलिए हम भगवान बता रहे दोनों बता दें दैविक संपत्ति भी बता दिया आसुरी संपत्ति उसके बाद विस्तार पूर्वक बता रहे हैं आंसुरी संपत्ति को सातवें में देखिए प्रवृत्तिम चाहवृत्तिम चाह जनह न वहाँ आसुरा जना आशुरा जन का मतलब है आसुरी संपत्ति से जुड़ो व्यक्ति प्रवृत्ति न जाना निवृत्ति मती किसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए और निवृत्ति किसमें होनी चाहिए दोनों है प्रवृत्ति और निवृत्ति से परे को कौन आसुराजन नावी नाकुवान भाई तो आसुरा जनहा प्रवृतिम निवृत्तिमचा नावी नाम न ना शौचम उनके पास पवित्र ना कोई हा ही नहीं बस खा लिया और हाथ भूया नहीं सिर में पूर्त हो गया सिर में गंगा जी बात ऐसे लोग भी हैं खाएंगे सिर में लगा दिया हो गया मानो उसके सिर में गंगा जी बात और स्नान भी नहीं गर्द है अपवित्रा दे इसलिए बता देहा ना न शौचम न बाहर से पवित्रता है ना उसके अंतगण में उसके कपट है छल है और ठगाव पर ये ही पड़ा है इसलिए अपवित्र है बोलते कुछ है करते कुछ है ना शौचम ना भी चाचा हो चाहो तो आचार विचार भी नहीं आचार ही नो ना सात्र जिसके पास आचार विचार है नहीं है नहीं होगा। पात्रता हो, उसमें ही दूध टिकेगा यदि पात्र पवित्र ना हो दूध रखे वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा खटास हो दूध बढ़ जाएगा तो इसीलिए यहां आचार होना चाहिए उनके अंदर कोई आचार विचार खाना पीना मस्त रहना बस इतना ही हो न चाचा न सत्य सत्य है बोलते हर चीज में झूठी बोलते इसे बोलतेशु न सत्यम बेचते आसुरी संपत्ति तो युक्त पुरुष में सत्य ही नहीं और भी कहा कि आठ आठवें असत्यम अप्रतिष्ट दे, दे।, दे। मतलब जगत गादी जगत है असत्यम अप्रतिष्ठा जगत है उसका आश्रय कोई है बस दीख रहे इससे झूठा है हम लोग मानते जगत का आश्रय परमात्मा।, परमात्मा है परमात्मा ही जगत को आश्रय आश्रय दे रहे वो नहीं है अशमान किंतु वो तो गाते अप्रतिष्ठ अप्रतिष्ठ का मतलब है जगत का कोई आश्रय नहीं असत्यम असत्यम का मतलब है ये जो जगत है बिल्कुल झूठा है देख रहे कुछ है असत्य का मतलब जो हम मानते हैं नित्य हमेशा नहीं ये बेकार है मस्त्र लोग भाषा का रुष्का अंत कर रहे हैं यदा वयम प्राय तथा इदम जगत सर्वं असत्यम जैसा हम झूठे हैं उसी प्रकार सारा संसार झूठा है सारा शास्त्र झूठा है गुरु भी झूठा है भगवान भी झूठा है सारा झूठा असत्यम शास्त्र को मानने से क्या होगा शास्त्र केवल रहे हैं। जगत में आने से कष्ट करने के लिए भगवान के चिंतन करने से क्या होगा गुरु किसके लिए इसी प्रकार है जो मानते हैं असत के मानते जगत और अन जगत को बनाने वाला ईश्वर नहीं है वो जगत अपने आप उत्पन्न हो रहा है आगे बता रहे कैसे उत्पन्न हो रहे हैं काम हेतु है तो कम जो कामना है श्री और पुरुष के अंदर जो कामना है उससे ही सारा संसार उत्पन्न होगा ईश्वर नहीं अपरस्पर सं अपरस्पर हो तो परस्पर स्त्री और पुरुष का संबंध से कामहित के कारण स्त्री और पुरुष के संबंध से सारा संसार उत्पन्न होगा ईश्वर को मानने का क्या आवश्यक कि मन की मन मतलब तो काम से अतिरिक्त ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं ऐसे पति मानते हैं उसके बाद बता रहे नवे श्लोक में एकता दृष्टिम अवस्थव्या एक नाम तो मतलब है आसुरी संपत्ति दृष्टि को आश्रय करके एक दृष्टि शब्दशील है न आफुरी संपत्ति उस दृष्टि को आश्रय करके नष्टात्मो नष्टात्मक बोलो जिनका है, आत्मा मतलब स्वभाव क्या आत्मा आत्मनष्ट नहीं होता है उनका जो स्वभाव है दैवी संपत्ति है सारी नष्ट हो गए नष्टात्म तो, लोग जिनका स्वभाव बिल्कुल नष्ट हो गया मनुष्य में होने वाला जो स्वभाव है मानव कहने योग्य जो स्वभाव है ये सारा स्वभाव उनका नष्ट हो गया अल्पउुदया और वो कैसे अल्प उद्यय अल्प बुद्धि का मतलब है जिनकी बुद्धि केवल भोग में ही लगी है जिनकी बुद्धि केवल दृश्य पदार्थ में ही लगी है उसको बोलते हैं अल्प बुद्धि क्योंकि तो माया का कार्य है अल्प है उसमें लगी हुई बुद्धि भी अल्प होता है प्रभवंती उग्र कर्माण उग्र भयंकर कर्म करते हुए जगतो अहिता अर्थात जगत का नाश करने के लिए प्रवृत्त होते करते हुए सारा जगत को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त होते हैं ऐसे आगे भी है उसके विषय में हम लोग कर्मचार ओम ओर्ण च